महाभारत पर्व आश्वेधिपर्व धर्म पर्व अध्याय सर्वहितकारी धर्म का वर्णन द्वादशी व्रत का महात्म्य तथा युधिष्ठि के द्वारा भगवान की स्तुति युधिष्ठिर्वाच सर्वभूतपतिश्रीम सर्वूत नमस्कृत सर्वूत धर्म सर्व कथयास्व युधिष्ठिर ने कहा भगवान आप सब प्राणियों के स्वामी सबके द्वारा नमस्कृत शोभा संपन्न और सर्वज्ञ हैं अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए श्री भगवान वाच यदरिद्रदनश्यापि स्वर्गम सुखकम भवे सर्वपाप प्रसमन हम श्री भगवान बोले युधिष्ठिर जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग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 नमो ब्रह्मण्य देवाएं सन्णय प्रणम्य विप्रग्रासन यकम भैक्ष वा भुक्त तो वा यूमौ आचा तरजन्म नमस्त वा सुदेव व्वाएं तुक्त चरण स्मृत मसे मासे मासे तो भोजय्वा द्वजाच संवत्सरे ततः तो पुर्णे दू व्रत दक्षिणा नवनीत मईंगा वा तिदे नो मता पिबा विप्रहस्तच्युत स्थय सही समक्षि सत्य पुण्य फलम राजन कथ्य मारम शनो राजन जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता है ब्रह्मचारी रहता है क्रोध को काबू में रखता है नीचे सोता है और इंद्रियों को वश में रखता है जो स्नान करके पवित्र रहता है व्यग्र नहीं होता है सत्य बोलता है किसी के दोस्त नहीं देखता है और मुझ में चित्त लगा सदा मेरी पूजा में ही संलग्न रहता है जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करता है नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता है पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जो कि लपसी अथवा भिक्षान्न का भोजन करता है तथा नमोस्तु वासदेवाय कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता है और एक साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इस व्रत की दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौदान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ सुनो नमो ब्रह्मण्ड देवाय गुर ब्राह्मण हिताय चगद्धिताय कृष्णा गोविन्दा नमो नभ दस जन्म कृत पापम ज्ञान तो ज्ञान तस्य तो तदिनश्यति तस्त्र कार्याचारण उसके जानबूझ कर या अनजान भी किए हुए दस जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है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 श्री भगवान वाच तृणुराजन्मया पूर्व यथा गीतम त्रृ नारदे तथा ते कथे श्याभक्ता युधिष्ठिर श्री भगवान बोले महाराज युधिष्ठिर तुम मेरे भक्त हो जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ सुनो यस्त भक्तियाचु पंचम्यामराधिप उपवास व्रत कुल चार्चियमा सर्वक्रतुल लब्वा ममलोके मही यथे नरे जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परमधाम में प्रतिष्ठित होता है परमद्वयम च्वादश्यु श्रवणम चरा अधिप मतपंचमी विख्यात मत्प्रिया च विशेषतः नरेश्वर अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों पक्ष की द्वादशी तथा तो श्रवण नक्षत्र ये पांच तिथियाँ मेरी पंचमी कहलाती है ये मुझे विशेष प्रिय है तस्मा तो ब्राह्मण श्रेष्ठ मन सित बुद्धि में उपवासस्तु कर्तव्यो मत प्रिया विशेषतः अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझमें में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें द्वादश्यामे वहां उपवास तेनाहम परमह प्रीतिम यामी नर पुंगव न जो सब में उपवास न कर सके वह केवल द्वादशी को ही उपवास करके इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है अहोरात्रेन द्वादश्याह मार्गशीषेन केशव उपोष्य पूजिए मेध फलम लभे जो मार्गशीष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है उसे अश्वेध यज्ञ का फल मिलता है द्वादश अहम पुष्य मास नाम ना नारायणम तुम उपोष्य पूज ये ज्यो मह फलम लवे जो, जो पौष मास की द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से मेरी पूजा करता है वह वाजिमेध यज्ञ का फल पाता है द्वादश अहम माघ मास मोष्य तो माघव भूज ये ज समाप्त होती राजसूय फलम नृप राजन जो माघ के द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरा पूजन करता है उसे राजसूय का फल प्राप्त होता है द्वादश्याह फाल्गुन हिमासी गोविन्दाक्षम उपोषि पूज्य ज समाप्न होती रात्र फलम नृप नरेश्वर फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है उसे अतिरात्र का फल मिलता है द्वादश अम आध चैत्रोत्त ओम आम विष्णु समपोष्य पुज्य ती पौंड कश्य फल चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है वह पुंडरी यज्ञ के फल का भागी होता है द्वाद्यां मास वैसाखे मधुसूदन संतम उपोष्य पूज्य जो मं सौष्टोम्य पांडव पाण्डुनंदन वैसाख्य द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है द्वादश्याम ज्येष्ठमा से तो मोष त्रिविक्रम अर्च ये समपनोति गवाध फलम नृप राजन जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है वह गोमेद के फल का गामी होता है भागी होता है स फलम प्राप्त होती भर तरषभ नर श्रेष्ठ भर श्रेष्ठ आषाढ़ी को व्रत रह कर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेश यज्ञ का फल प्राप्त होता है द्वादश्याम श्रावणी मासी श्रीधराख्यापोष मूज समाप्नौती पंचय नृप राजन श्रावण महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है वह पंच यज्ञों का फल पाता है मास भाद्रपदे यो मृति के साख्य मर्चे उपोष सप सौत्रामि पर नरेश्वर भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषि के स्थान से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रा सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है द्वाद्याम अश्वयुग पद्मनाभ मुपोष्यम अर्चिह समाप्त होती गोसहस्र फल नृप महाराज आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है उसे एक हजार गोदान का फल प्राप्त होता है द्वादश्याम कार्तिके के मास मामोदर संगीत उपोष्य पूज्य हृज्यस्तु सर्वृतु राजन कार्तिक महीने के द्वादशी तिथि को व्रत कर कर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है केवल नोपवासे न द्वादश्याम पांडुनंदन यूर्वदिष्ट तस्म लवती नरपते जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है श्रावणी पीवमेव मामर्चय भक्तिमा दर मम सालोक्य महाप्रनोति नाहतकार या विचारणाम इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है मासे मासे सम्यर्च क्रमशो मातंद पूर्णे संवत्सरे कुया पुनः संवत्सर तुम अहम रूप से प्रति प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब एक साल पूरा हो जाए तब पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे एवं द्वादश वर्षम जो मद्भक्तो मतपरायण अभिघ्नम अर्चया नस्तो ममसा युजमा इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर बारह वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है अर्चय प्रीतिमान जो माम द्वादश्या वेद संहिता सूर्वोक्त फलम राजभते नात्र संशय राजन जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है इसमें संचय नहीं है गंधम पुष्प फलम तोयम पत्रम वूलमे वा द्वादश्याम दध्या जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन पुष्प फल जल पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है एते नविधना सर्वे देवा सक्र पुरोग आह मद्भक्ता नर्थार्दूल स्वर्गुह कम्त भुंज ते नरसृष्ठिर इन्द्र आदि संपूर्ण देवता उपर्युक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का भोग कर रहे हैं वै सम्पाणुवाच एवं वदतवे पाण्डुनंदन ऋतांजलि स्रोत्र मिधम भक्त्या धर्मात्म जो प्रवीण वै सम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनके इस प्रकार स्थिति करने लगे सर्वलोके सदेवेश सा ऋषिकेश नमोस्त सहस्त्र सिर अच्छा थे नित्यम सहस्त्राक्ष के आप संपूर्ण लोगों के स्वामी और देवताओं के भी ईश्वर हैं आपको नमस्कार है हजारों नेत्र धारण करने वाले परमेश्वर आपके सहस्त्रों मस्तक हैं आपको सदा प्रणाम है त्रयी त्रयीनाथ त्रय स्तुत नभो नभ यज्ञात्मन यज्ञ सम्भूत यज्ञनाथ नभो नभ वेदत्रय आपका स्वरूप है तीनों वेदों के आप अधिश्वर हैं और वेदत्रय के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है आप ही यज्ञ स्वरूप यज्ञ में प्रकट होने वाले और यज्ञ के स्वामी हैं आपको बारम्बार नमस्कार चतुर्मूर्ते चतुर्बा चतुर्व्यूह नभोड लोकामलोकनाथ लोकवास नभोड आप चार रूप धारण करने वाले चार भुजाधारी और चतुर्व्यूह स्वरूप हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप विस्तृत रूप लोकेश्वरों के अधीश्वर तथा संपूर्ण लोकों के निवास स्थान है आपको मेरा पुनः पुनः प्रणाम है सृष्टि संहार करते ते नर सिंह नम भक्ते नम प्रिय नमस्ते तो कृष्णनाथ नम ओ नम नरसिंह आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं आपको बारंबार नमस्कार है भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण स्वामी आपको बारंबार प्रणाम है लोक प्रिय नमस्ते तो भक्तवस्थलते नम ब्रह्मावास नमस्ते तो ब्रह्मनाथ नमो आप संपूर्ण लोकों के प्रिय हैं आपको नमस्कार है भक्त वाल आपको नमस्कार है आप ब्रह्मा के निवास स्थान और उनके स्वामी हैं आपको प्रणाम है रुद्र रूप नमस्ते तो। रुद्र कर्म रंचय नमस्ते तो। सर्वयज्ञ रुद्रूप आपको नमस्कार है रुद्र कर्म में रथ होने वाले आपको नमस्कार है पंचयज्ञ रूप आपको नमस्कार है सर्वयज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है कृष्ण प्रिया नमस्ते सो कृष्णनाथ नभ ओडभव योगी प्रिय नमस्ते सो योगी नाथ नभोड प्यारे श्री कृष्ण आपको प्रणाम है स्वामी श्री कृष्ण आपको बारम्बार नमस्कार है योगियों के प्रिय आपको नमस्कार है योगियों के स्वामी आपको बार बार प्रणाम है हे भक्तरा नमस्ते सु चक्र पाणे नमो नभ पंचभूत नमस्ते सु पंचात नमो नभ है आपको नमस्कार है चक्रपाणे आपको बारंबार नमस्कार है पंचभूत स्वरूप आपको नमस्कार है आप पांच आयु धारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है वैशम पावाच भक्ति आवाचास्तुव्यव युधिष्ठि घृत्वा के शव हस्ते प्रीतात्मा तम नियत वैशम पान जी कहते राजन धर्मराज युधिष्ठि जब भक्ति गद्गद वाणी से इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे तब श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका निवार्य च पुनर्वाचा भक्ति नम्रम वक्तमेंट धर्मपुत्र भगवान श्रीकृष्ण पुनः बाणी द्वारा निवारण करके भक्ति से विनम्र हुए धर्मपुत्र से योग कहने लगे श्री भगवान वाच अन्दवत्मद राजम स्तौ नर पुंग धर्मपुत्र युधिष्ठि श्री भगवान बोले राजन यहा है तुम भेदभाव रखने वाले मनुष्य की भांति मेरी स्तुति क्यों करने लगे पुरुष प्रवर धर्मपुत्र युधिष्ठिर इसे बंद करके पहले के ही समान प्रश्न करो युधिष्ठिर च धर्म संपन्न वक्त मानद कृष्ण पक्षे इस द्वाद्याहम अर्चनी कथम भवेत युधिष्ठिर ने पूछा मानत कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इस धर्मयुक्त विषय का वर्णन कीजिए श्री भगवान वाचन ऋणराजन यथा पूर्व तत्सर्व कम कृष्ण द्वादश्याम अर्चनाया फल अभव श्री भगवान ने कहा राजन मैं पूर्ववत तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ सुनो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है एकादश्याम उपो द्वादश्याम अर्चय तुम्ह विप्राणी यथालाभम पूजे भक्तिमान एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए उस दिन भक्ति युक्त मनुष्य को यथा शक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करना चाहिए सागछे दक्षिणामूर्तिम व आत्र विचारणाम चंद्रशा आलोक्य मतवाम ग्रह नक्षत्र पूजिता ऐसा करने से मनुष्य दक्षिणामूर्ति शिव को अथवा मुझे प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं है अथवा वह ग्रह नक्षत्रों से पूजित हुआ चंद्रमा के लोग को प्राप्त हो जाता है दक्षिणात्र प्रति में अध्याय समाप्त